सम्वेद्नाँ सम्वेद्नाँ के पंख ब्लॉग की एक, एक और पेशकश, दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रद्ध संसार में सुनते हैं मैथिली शरण गुप्त जी की कुछ कविताएं, अर्जुन की प्रतिज्ञा उस काल मारे क्रोध के तन का उसका लगा मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा मुख बाल रवि समलाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ प्रलयार्थ उनके मिस वहां क्या काल ही क्रोधित हुआ युग नेत्र उनके जो अभी थे पूर्ण जल की धार से अब रोष के मारे हुए वे दहक अंगार से निश्चय अरुणिमा मिस अनल की जल उठी वह ज्वाल ही तब तो दृगो का जल गया शोकाश्रु जल तत्काल ही साक्षी रहे संसार करता हूँ प्रतिज्ञा पार्थ मैं पूरा करूँगा कार्य सब कथानुसार यथार्थ मैं जो एक बालक को कपट से मार हंसते हैं अभी वे शत्रु सत्वर शोक सागर मग्न दिखेंगे सभी अभिमन्यु धन के निधन से कारण हुआ जो मूल है इससे हमारे हत हृदय को हो रहा जो शूल है उस खल जयद्रथ को जगत में मृत्यु ही अबसार है उनमुक्त बस उसके लिए रॉक नरक का द्वार है उपयुक्त उस खल को न यद्यपि मृत्यु का भी दंड है पर मृत्यु से बढ़कर न जग में दंड और प्रचंड है अतएव कल उस नीच को रण मध्य जो मारू न मैं तो सत्य कहता हूँ कभी शस्त्रास्त्र शस्त्र कभी धारू न मैं अथवा अधिक कहना वृथा है पार्थ का प्रण है यही साक्षी रहे सुन ये वचन रवि शशि अनल अंबर मही सूर्यास्त से पहले न जो मैं कल जय द्रत वध करूं तो शपथ करता हूं स्वयं मैं ही अनल में जल मरू मातृभूमि नीलांबर परिधान हरित तट पर सुंदर है सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्ना कर है नदिया प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडन है बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहसन है करते अभिषेक पयोद हैं बलिहारी इस वेश की हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। जिसके, जिसके रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, परम हंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए, हम खेले कूदे हर्षयुक्त जिसकी प्यारी गोद में है मातृभूमि तुझ को निरख मग् क्यों न हो मोद में पाकर तुझ में सभी सुखों को हमने भोगा तेरा प्रत्युपकार कभी क्या हमसे होगा तेरी ही यह देह तुझी से बनी हुई है बस तेरे ही सूरस सार से सनी हुई है फिर अंत समय तू ही इसे अचल देख अपनाएगी हे मातृभूमि यह अंत में तुझ में ही मिल जाएगी निर्मल तेरा नीर अमृत के से उत्तम है शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता श्रम है शट ऋतुओं का विविध दृश्य युद्ध अद्भुत क्रम है हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है शुचि सुधा सिंचता रात में तुझ पर चंद्र प्रकाश है हे मातृभूमि दिन में तरणी करता तम का नाश है सुंदर सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं भांति भांति के, के सरस सुधो पम फल मिलते हैं औषधियां हैं प्राप्त एक, एक से एक, एक निराली खाने शोभित कहीं धातु पर रत्नों वाली जो, जो आवश्यक होते हमें मिलते सभी पदार्थ हैं है मातृभूमि वसुधा धरा तेरे नाम यथार्थ हैं क्षमा मई तू दया मई है क्षेम मई है सुधामयी वास्यमयी तू प्रेमयी है विभवशालिनी विश्वपालिनी दुख हर्त्री है भय निवारिणी शांति कारिणी सुख कर्त है हे देवी तू करती सबका प्राण है हे मातृभूमि संतान हम तू जननी तू प्राण है जिस पृथ्वी में मिले हमारे पूर्वज प्यारे उससे हे भगवान कभी हम रहे न न्यारे लोट लोट कर वही हृदय को शांत करेंगे उसमें मिलते समय मृत्यु से नहीं डरेंगे उस मातृमि की धूल में जब पूरे सन जाएंगे होकर भव मुक्त हम आत्मरूप बन जाएंगे नर हो नाश करो मन को नर हो करो मन को कुछ काम करो कुछ काम करो जग में रह कर कुछ नाम करो यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो समझो जिसमे यह व्यर्थ न हो कुछ तो उपयुक्त करो तन को नर हो न निराश करो मन को नर हो न निराश करो मन को समलो की सुयोग न जाय चला कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला समझो जग को न आप प्रशस्त करो अपना अखिलेश्वर है अवलंबन को नर हो न निराश करो मन को नर हो न निराश करो मन को जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ फिर जा सकता वह सत्व कहाँ तुम स्वत्व सुधार करो उठ के अमृतव विधान करो दव रूप रहो भव कानन को नर हो करो मन को नर होन निराश करो मन को निज गौरव का नित ज्ञान रहे हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे मरणोत्तर गुंजित गान रहे सब जाय अभी परमान रहे कुछ हो तजो निज साधन को नर हो न निराश करो मन को नर हो करो मन को प्रभु ने तुमको कर दान किए सब वांछित वस्तु विधान किए तुम प्राप्त करो उन को अहो फिर है यह किसका दोष कहो समझो न अलभ किसी धन को नर हो नाश करो मन को नर हो नाश करो मन को किस गौरव के तुम योग्य नहीं कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं जान हो तुम भी जगदीश्वर के सब है जिसके अपने घर के फिर दुर्लभ क्या उसके जन को नर हो न निराश करो मन को नर हो न निराश करो मन को करके विधि वाद न खेद करो निज लक्ष्य निरंतर भेद करो बनता बस उद्यम ही विधि है मिलती जिससे सुख की निधि है समझो समझोधिक निष्क्रिय जीवन को नर हो नाश करो मन को नर होन निराश करो मन को कुछ काम करो कुछ काम करो कुछ काम करो कुछ काम करो नर हो नाश करो मन को अभी आप सुन रहे थे मैथिली शरण गुप्त जी की, की कुछ प्रसिद्ध कविताएं